आज दो फरवरी 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज विशेष दिवस है जिस दिन हम अपने आश्रम में नया साहित्य पढ़ने जा रहे हैं जो एकदम कश्मीर श्यव दर्शन तो नहीं कह सकते उसको लेकिन कश्मीर श्यव दर्शन समझने के लिए जो अद्वैत समझना जरूरी है तो अद्वैत का जो मूल है अद्वैत का जो उद्गम है जो संसार जिस रूप में अद्वैत को जानता है पूरे विश्व में जो अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है वो है औपनिषिध उपनिश्यत। तो औपनिषिदिक ज्ञान इस ज्ञान को विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के शुद्ध ज्ञान को मतलब शुद्ध ज्ञान को महत्व देते हैं वो इसे निर्विवाद रूप से विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान कहते उपनिषद शब्द संस्कृत का शब्द है इसके जो मीनिंग है जिसके जो मतलब हैं उप का मतलब होता है पास में नी का मतलब होता है नीचे और शत का मतलब होता है बैठना तो गुरु के चरणों में बैठकर जो ज्ञान लिया जाए उसे उपनिषद कहा जाता है उपनिषद का शाब्दिक मतलब है गुरु के चरणों में बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद हमारे वैदिक साहित्य वैदिक वाङ्मय का हिस्सा है वैदिक साहित्य के बारे में जो सामान्य धारणा है वो ये है कि करीब तीन हजार से पाँच हजार वर्ष पहले लिखे गए और वैदिक साहित्य को विद्वानों ने चार भागों में बांटा है उसमें एक संहिता होती है ब्राह्मण होते हैं आर्णक होते हैं और उपनिषद होते हैं यह उपनिषद उसका अंतिम भाग है ये उसी क्रम में है जैसे सबसे पहले संहिता संहिता में संहिता में सूत्र हैं मंत्र हैं ब्राह्मण में क्रिया कांड है कर्म कांड है। आरण्यक में उन कर्म कांडों के रहस्यों का वर्णन है उन पर चिंतन है कि हम जो कुछ करते हैं उसका मतलब क्या है पूजा करते हैं पाठ करते हैं यज्ञ करते हैं हवन करते हैं तीर्थ जाते हैं स्नान करते हैं इनके पीछे भावना क्या है उसका महत्व तो क्या है अरण्य शब्द अरण्य से परा अरण्य मतलब होता है जंगल तो वानप्रस्थी जो लोग होते थे पुराने समय में एक ब्रह्मश्चर्य आश्रम होता है जो 25 वर्ष की उम्र तक एक व्यक्ति पालन करता है तदंतर वो गृहस्थ हो जाता है और वो पचास वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम का पालन करता है गृहस्थाश्रम के द्वारा दौरान वो सभी तीर्थों में जाता है सभी कर्मकांड करता है यज्ञों का अनुष्ठान करता है और तदनंतर जब वो पचास से आगे का उम्र का हो जाता है तो वो वान प्रस्थाश्रम कहलाता है वन प्रस्थाश्रम का मतलब होता है कि हमने अब अपने सांसारिक जिंदगी से अपने आप को समेट लिया इसके दो मतलब हैं या तो व्यक्ति घर छोड़ के जंगल में चला गया तो पुराने समय में लोग ऐसा भी करते थे कि अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाते थे आज उसकी प्रासंगिकता ये है कि एक विशिष्ट टोबरा के बाद व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों को अपनी जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंप दे जैसे एक आदमी की फैक्ट्री चला रहा है तो वह अपने अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि अब तुम समय रहते हैं सीख लो वो काम करता है वो 40 से 50 की उम्र के बीच में जब उसका पुत्र युवा हो जाता है उसको ये जिम्मेदारी सौंप देता है कि तुमको ये आगे घर परिवार चलाना है। और उसके बाद 50 की उम्र बाद वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है अपने आप को समेट लेता है कि अब तुमको जिम्मेदारी लेना अब मैं अंतर्चिंतन करूंगा परमेश्वर की स्मरण करूँगा ध्यान करूँगा इस तरह तो उन लोगों ने जो साहित्य लिखा है वो अरण्य कहलाता है जो वान लोगों ने लिखा है वो अरण्य कहलाता है इसके अंत में आता है उपनिषद जिसका समकक्ष आश्रम है संन्यास आश्रम संन्यास का फिर मतलब उस समय में लोग पूरी तरह से गृहस्थी पहले त्यागते हैं तदंतर वो एक कुटिया भी अगर बनाई तो उसको भी त्याग देते थे और वो पूरी तरह से गुफाओं में या जंगलों में चले जाते थे और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते थे कि उसको तेरे को जीवन यापन रखना हो तो रख जैसा नहीं तो फिर अब शरीर तो त्याग नहीं है तो वो स्थिति में जो अंतर ज्ञान मिलता था वो उपनिषदों में वर्णित है उपनिषदों में जो हमको ज्ञान मिलता है उसके कुछ और भी नाम हैं एक बोलते हैं वेदांत क्योंकि वेद का ये अंतिम शिखर है वैदिक ज्ञान जिस दिशा में ले जाता है उस दिशा की अंतिम प्राप्त अंतिम सीढ़ी वो है उपनिषद तो इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं इसके अलावा इसको श्रुति इसमें जो कुछ ज्ञान है उसको श्रुति <coughs> के रूप में कहा जाता है श्रुति का मतलब होता है इंट्यूज़न जो अंतर ज्ञान हुआ है ये ये बाहरी ज्ञान से नहीं आया जैसे मैंने एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो मेरे बाहरी ज्ञान से आया क्योंकि मैंने उसके लिए विज्ञान की पढ़ाई करी डॉक्टरी की पढ़ाई करी मरीजों को देखा उसको उससे कुछ सीखा और उसके बाद में उस बाहरी ज्ञान का उपयोग करते मैंने एक दवाई का पर्चा लिखा तो ये मेरा इंट्यूजन नहीं है लेकिन कभी कभी हमको अपने सामान्य कार्य के दौरान भी अंतर ज्ञान का अनुभव होता है चाहे आप डॉक्टरी का, का काम कर रहे हो चाहे दुकान चला रहे हो चाहे आप टीचर हो चाहे आप व्यापारी हो कुछ भी कर रहे हो आपको ज्ञान के अनुभव से पूरी तरह से कोई वंचित नहीं होता क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक अंतरात्मा होती है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान का प्रतिनिधि ही नहीं, नहीं बल्कि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही है जो आपके अंदर बैठा है तो ऋषियों को वो पूर्ण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो अंदर से अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ इसी को हमने जब विज्ञान भेरव पढ़ा था तो कहा था अक्रम ज्ञान नॉन राशनल नॉलेज वही श्रुति कहलाती है श्रुति मतलब अक्रम ज्ञान यानी अंतर ज्ञान से प्राप्त ज्ञान जो बाहर से नहीं आया भीतर से आया भीतर कोई तर्क नहीं चलता बाहर तर्क चलता है कि इसने फलानी पढ़ाई नहीं करी तो इसको मालूम कैसे इसने विज्ञान नहीं पढ़ा तो विज्ञान की धारणाएँ कहाँ से आएंगी इसको लेकिन अंतर्ज्ञान में ऐसा कोई तर्क नहीं चलता अंतर्ज्ञान बिना किसी बाहरी औपचारिक शिक्षा के भी काम करता है परमेश्वर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान ये अंतर ज्ञान है लेकिन उससे संबंधित साहित्य जो उपनिषद है जो अंतर ज्ञान की बात करता है उसको श्रुति कहते हैं श्रुति का मतलब होता है कि जो हमने सुना किससे अंतरात्मा से सुना हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा बोलती है हम नहीं सुनते क्योंकि हमारे संसार की आवाज़ इतनी तेज़ सुनाई देती है कि हमको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में बड़ी कठिनाई होती है कभी कभी हमको अंतरात्मा की छोटी मोटी बात सुनाई दे जाती है लेकिन हम उसका भी और रोल करते हैं उस पर भी टांग रख के आगे निकल जाते हैं गलत करने जाते हैं अंतरात्मा बोलती है हम उसको तर्क से काट देते हैं भैया आज का ज़माना ऐसा है तेरी बात सुनेंगे तो भूखे मर जाएंगे तेरी बात सुनेंगे तो संसार में हंसी होगी तेरी बात सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे इस तरह हम उस अंतरात्मा को नज़रअंदाज कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ प्रबलतम सुनने वाले वो ऋषि थे वो बुनि थे जिन लोगों ने संसार के मोह को त्याग दिया था शरीर के मोह को त्याग दिया था और हृदय में मात्र एक तरफ थी कि मुझे परम सत्य का ज्ञान तो जिन लोगों ने उस परम सत्य के ज्ञान के लिए कार्य किया उन ऋषियों की अंतरात्मा की आवाज़ इतनी प्रबल थी उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए उन्हें किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी तो उपनिषदिक ज्ञान इंटीट्यू नॉलेज है अक्रम ज्ञान है अंतर ज्ञान है जो ऋषियों को बाहर से नहीं आया किसी पढ़ाई लिखाई से या किसी औपचारिक शिक्षा से वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वरन वो ज्ञान उनके अंतर्ज्ञान का हिस्सा था इसीलिए कहते हैं कि यह ज्ञान परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ज्ञान है क्योंकि बाहरी आने वाला ज्ञान तो सांसारिक ज्ञान है हमारी जो जानने की प्रवृत्ति है मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति हमारी आरंभ से ही है हम जिस भी स्थिति में रहे हैं बहुत पुरातन काल में इस बात का आप थोड़ा सा समझ के हम चिंतन करें कि आज से हजारों बरस पहले जब मनुष्य हुआ इस धरती पर वो अपने जीवन यापन के लिए कभी शिकार पर निर्भर करता था तो कभी जंगली फलों पर और कंद पर निर्भर करता था उस समय उस समय की कल्पना करिए उस समय ना तो आधुनिक विज्ञान था ना रहने सहने के आधुनिक साधन थे ना कोई मनोरंजन के साधन थे न अपने रक्षा के इतने साधन थे ना कोई संग्रह करने के साधन थे उसके बावजूद मनुष्य की प्रज्ञा जितनी तीव्र आज है उतनी ही तीव्र थी आज जितना इंटेलिजेंस हमारे पास है उतना ही इंटेलिजेंस उनके पास था आज हमारा इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मिसडायरेक्ट हो जाता है गलत दिशा में चला जाता है हमारे इंटेलिजेंस वस्तुएं इकट्ठी करने में चला जाता है हमारा इंटेलिजेंस अधिक कमाने में चला जाता है हमारा इंटेलिजेंस लोगों को धोखा देने में षड्यंत्र करने में चला जाता है हमारा इंटेलिजेंस आज हमारी जो प्रज्ञा है उसका बहुत दुरुपयोग होता है लेकिन उस समय में ऋषियों का या व्यक्तियों का इंटेलिजेंस दुरुपयोग नहीं होता था वो अंतर चिंतन करता था और वही कारण है कि उस समय उन्होंने अपने शुद्ध हृदय से उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनी उस समय कोई कागज नहीं थे ना कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस थी कि अपनी बात को रिकॉर्ड कर सके। तो उन्होंने वो ज्ञान अपने मित्रों को अपने पुत्रों को अपने आसपास के वातावरण को दिया वो ज्ञान उन लोगों ने फिर अपनी अगली पीढ़ी को दिया इस तरह से कई पीढ़ियों तक ये ज्ञान आगे बढ़ता चला है जो आज उपनिषद के जो विद्वान हैं विश्व में वो उनका प्रबलता से मानना है कि आज जो हमारे पास औ ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान का शायद 10 या 20 प्रतिशत है जो पूर्ण हिंदुस्तान में रहा होगा ऐसा मानने के पीछे भी कई कारण है बिना कारण नहीं है ऐसा मान्यता कि इतना हमसे विलुप्त हो गया विलुप्त होना स्वाभाविक था क्योंकि ना तो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस थी उस समय न वो लिख सकते थे अपने शिष्यों को मौखिक रूप से वो बात बताते थे और वो शिष्य उनको इस स्मृति से आत्मसात करते थे उसके बाद में वो अपने शिष्यों को बताते थे तो इस प्रक्रिया में डाटा लॉस होना स्वाभाविक बात है उस समय में पूरा स्वाभाविक था कि हमारे बहुत बहुत सारी चीज़ें लुप्त तो हो जाए लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या सबूत हैं कि लुप्त तो हुई सबूत ऐसे हैं कि कई वांग्मय के अंदर कुछ रेफरेंस मिलते हैं किसी में लिखा कि वेद में ये लिखा है फलाने उपनिषद में लिखा है लेकिन हमको ये तो बात है कि फलाने उपनिषद लिखे वो फलाने उपनिषद उपलब्ध नहीं वेद में फलाने लाइन लिखे लेकिन वो फलानी लाइन का रेफरेंस मिलता है लेकिन वो कहीं पढ़ने में नहीं आती वो लाइन इसका मतलब हमारे पास बहुत सारा कुछ है जो हमसे विलुप्त हो चुका लेकिन जो है वो विश्व के सर्वोत्तम ज्ञान से कम नहीं विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान है इसकी कई मजेदार उदाहरण है औरंगजेब का भाई दारा शिको इस बारे में प्रसिद्ध है कि वो जब बहुत विद्वान इंसान था और खुले दिमाग का था औरंगजेब से उसका बिल्कुल उल्टा बन था औरंगजेब कट्टर विचारधारा का था और ये मुक्त विचारधारा का इंसान था इसने सभी धर्मों का अध्ययन किया मुस्लिम धर्म का भी अध्ययन किया ईसाइयों के धर्म का अध्ययन भी किया हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया यहाँ तक कि हिंदुओं के वेद और पुराण भी पढ़ने के बाद उसके मन में कोई संतोष नहीं था वो कहता था मुझे जो अंदर से जानने की प्यास पैदा होती है उस प्यास को कोई बुझा नहीं पा रहा है जो मैं सब पढ़ता हूँ लेकिन मेरी प्यास फिर भी अधूरी रहती तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि तुम काशी जाओ और वहाँ पर कुछ विद्वान लोगों के नाम उनको बताए तो वो काशी गए वहाँ संस्कृत सीखी और उन गुरुओं के चरणों में बैठकर उपनिषदों का ज्ञान लिया और जब वो उपनिषदों को पढ़ते थे सुनते थे समझते थे तो दारा शिकुओं की आँखों से लगातार अश्रुध धारा बहते थे वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि बरसों का प्यासा आज मुझे जल मिला आज मुझे ठंडक मिली आज मुझे ज्ञान मिला जिससे मेरे मन को शांति मिल और उन्होंने तुरंत उपनिषदों का गहनतम अध्ययन किया और उनके बाद उस समय जो उपलब्ध उपनिषद उनके पास थे उनका फारसी में अनुवाद किया जो अब तक उपलब्ध है फारसी में उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया उसी दौरान सतरवीं शताब्दी में लेटिन में औपनिखत नाम से उसका अनुवाद हुआ इसके अलावा एक मैक्समूलर नाम का एक विद्वान जिसका हमने अधिकतर लोगों ने नाम सुना ही होगा है ना जहाँ पर मैक्समूलर इंस्टीट्यूट भी है तो वो तो मैक्समूलर महाशय ने करीब साठ उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसमें जो 11 मुख्य उपनिषद हैं उनका भी अनुवाद शामिल है इन पूरे ग्यारह उपनिषदों का अनुवाद भी उन्होंने अंग्रेजी में किया 11 उपनिषदों को मुख्य हम क्यों बोलते हैं क्यों शंकराचार्य ने इन 11 उपनिषदों पर अपनी टीका करी है अन्य उपनिषदों पर उन्होंने टीका नहीं करी भारतीय साहित्य में या भारतीय विद्वान लोग 108 उपनिषद मानते हैं 108 उपनिषद हैं लेकिन विश्व साहित्य कहता है कि उपनिषदों की संख्या और ज्यादा है ये करीब दो है लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी उपनिषदें हैं जो पूरी तरह से उपनिषद कहना लाने के लायक नहीं है उसमें किसी में कुछ कर्मकांड गुस्सा है किसी में कुछ अंधविश्वास जुड़ा है लेकिन जो मूल उपनिषद हैं ये किसी भी कर्म से मुक्त है किसी भी अंधविश्वास से मुक्त है इसमें जो विषय प्रतिपादित है वो है आत्मा का ज्ञान एक विद्वान हुए थे वैसे जैसे खुले दिमाग का दारा शिको था जिसका फिर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी सिर्फ इसीलिए हत्या करवा दी थी कि ये दूसरे धर्मों का साहित्य पढ़ता है दूसरे धर्मों का प्रचार करता है ऐसे ही एक जलालुद्दीन रूमी थे, बहुत प्रसिद्ध हैं कवि थे इनकी कई कविताएं भी प्रसिद्ध हैं इन्होंने कहा था कि जब तक तुम मुझे शिक्षा न दो मैं तुम्हारी चाह नहीं कर सकता ये किसको बोल रहे हैं वो अपने अंदर स्थित अल्लाह को बोल रहा कि मेरे ही भीतर अल्लाह है और वो उनसे बात कर रहा है वो कहते हैं कि जब तक तुम मुझे शिक्षा ना दो तो मैं तुम्हारी चाह नहीं कर सकता तुम हो मुझे बताओ तभी तो मैं चाहूंगा कि तुम हो और जब तक तुम मुझे अपने आप को प्रकट न करो मैं तुम्हें पा नहीं सकता इसी का नाम हम काश में शिव दर्शन में बोलते हैं अनुग्रह जब वो अपना स्वरूप प्रकट कर देता है हमने पांच पिछली बार भी पढ़े थे कि पांच उसके सतत क्रियाकलाप हैं सृष्टि स्थिति संहार तिररोधान और अनुग्रह जो अनुग्रह जब वो उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है हमारे आगे <coughs> से जो पांच पट्टियां लगी हैं कला विद्या राग काल नियी और वो माया के द्वारा हम संसार को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में नहीं है और उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में वास्तव में वो है तो वो पट्टी हट जाती उसी का नाम है अनुग्रह तो ये उन्होंने उस अनुग्रह के बारे में ये बात कही थी इसलिए प्रासंगिक थी इसलिए यहां पर और हम में से जब भी कोई संसार के मोह से ऊबता जाता है ऊब जाता है क्या बहुत हो गया कभी कभी आप शांत चित्त सोचो कि चलो ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए अपन कभी सोचते हैं ये जमीन कर लेते हो तो अच्छा रहता ये मकान ले लेते हो तो अच्छा रहता उस समय में ऐसा कर लेते तो इसमें इन्वेस्ट कर देते तो खूब मिल जाता लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस सबके साथ में हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है हम इन्वेस्ट करते हैं कि पाँच साल बाद ये दुगना होकर वापस मिल जाएगा लेकिन ये नहीं जानते शायद कि हम उस पाँच साल के बाद हम फिर और वृद्धावस्था या मृत्यु के करीब पहुंच जाएंगे ये जब होना प्रबलता से हमारे हृदय में अंकित होने लगती है कि ये जीवन ज़्यादा कीमती है जीवन का हर क्षण ज्यादा कीमती है बजाय उस प्राप्तव्य के जिसको हम यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि तो उसमें से कुछ भी साथ तो जाना नहीं कितनी भी जमीन इकट्ठी कर लेंगे धन इकट्ठा कर लेंगे सम्मान से जीने के लिए हमारी मूल आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य इतनी चीज़ें हमारी मूल आवश्यकताएं मानी गई आज के आधुनिक साहित्य में कि पांच आवश्यकताएं है, मूल हैं रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और साहित्य शिक्षा और स्वास्थ्य अगर इन मूलभूत आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति हो रही है फिर हम कितना भी बाहरी की तरफ उन्नति करते चले जाएँ वो हमें परमेश्वर से सिर्फ दूर ले जाएगी परमेश्वर के नजदीक कभी लाने वाले नहीं ये सत्य है हम उस पर कितना चल पाते नहीं चल पाते हमारी समस्या है लेकिन यह सत्य है कि हम उसके बाद में जितना भी लालच करेंगे जितना भी अपरिग्रह करेंगे वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाएगा क्योंकि उस परिधि की ओर ले जाएगा जिस परिधि से लौटने का रास्ता उतना ही लंबा होता चला जाएगा इसलिए अंतिम लक्ष्य जब हमारे हृदय के अंदर कौंदता है वो क्यों कौंधता है क्योंकि वो तो हमारे भीतर है ही और वो सतत अंतरात्मा के आवाज के रूप में कहता है मेरी ओर लौट जाओ गीता जी में कहता है तुम मेरी ओर आ जाओ सर्व परित रह जय माम शरणम्र सब धर्मों को छोड़ दो सब धर्म मतलब तुम्हारे जितने भी मानसिक इच्छाएं हैं शारीरिक इच्छाएं हैं उन सबको एक आवश्यकता एक उम्र एक समय तक उनके अधीन रहने के बाद अब आँख खोल लो और मेरी ओर लौट जाओ इन सबसे मुँह त्याग दो क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है एक पुरानी कहावत है जब हम रेल में अगर बैठ गए अपना गांव आ गया तब उतरना ही पड़ेगा रेल कितनी भी प्यारी लगे रेल से उतरना जरूरी है क्योंकि रेल में बैठने के लिए चाहे कितनी मगजमारी करी हो टिकट लेने के लेकिन कितनी भी मुश्किल से जगह मिली हो लेकिन अब उस जगह की कोई कीमत नहीं क्योंकि हमारा गाँव आ गया हमको उतरना है ऐसे ही जब तक हम उन समस्त क्रियाओं को त्याग नहीं करते तब तक हमारा ज्ञान का रास्ता प्रशस्त नहीं हो पाता और यही कारण है कि समस्त उपनिषद के विद्वान कहते हैं कि क्रियाओं के बाद ये उपनिषद का रास्ता शुरू होता है हमारे समस्त जितनी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं जब शांत हो जाती हैं एक तूफान क्रियाओं का शांत हो जाता है तो फिर ज्ञान का शुरू होता है हमारे साथ खसलत है कि हम गृहस्थाश्रम के साथ में जो अपनाते हैं उसको त्यागने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है हमको उससे मोह हो जाता है हम उससे बन जाते हैं हमारे वो अहंता में जुड़ जाती है लेकिन उसको त्यागना हमारे सबके बस के बाहर होता है और इसी में साहस की जरूरत होती है और इसी साहस के लिए कठोपनिषद में कहा है कि नए महात्मा बलहीनय लगभग कि जब तक वो साहस नहीं है तुम में आगे बढ़ने का तुम अगर अपने इतिहास से चिपके हो तो कभी भविष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते तुम्हारा सुंदर भविष्य तभी है जब तुम अंतरात्मा की दिशा में अंतर यात्रा करने की योग्यता हासिल कर लो उसकी अर्हता हासिल कर लो और उस अर्हता को पाने के लिए पूजा पाठ जप उपवास दीक्षा तीर्थ यात्रा सब कुछ है लेकिन वो अर्हता मिलने के बाद भी हमको इनसे मोह बना रहे तो फिर हमारी आगे की यात्रा रुक जाती है हाल्ट हो जाती है तो हमारा अंतिम लक्ष्य कुछ पाने का नहीं वरन कुछ पाने के सम्मोहन से मुक्त होने का है जीवन भर हमको कुछ पाने का सम्मोहन है कि ये चाहिए ये चाहिए अब ये मिल गया तो अब ये चाहिए और ये मिल गया तो ये चाहिए और ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाए तो और भी ठीक हो जाए और ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए और भी ठीक हो जाए यानी ये हमारी जीवन भर की लालसा अंतहीन जिनका कोई अंत नहीं जीवन के अंत तक भी इनका अंत नहीं और यही वासना पुनर्जन्म का हमारा कारण होती है वेद में स्पष्ट पुनर्जन्म शब्द कभी भी नहीं आया लेकिन वेद कहता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उसको आगे हम भोगते हैं लेकिन जीवन की सीमा है कर्मों की सीमा नहीं हम करते चले जाते हैं उनको भोगने के लिए हम फिर से शरीर को लेना जरूरी होता है। तो आदि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों को चुना था एक ईशावास्य उपनिषद जिसको हम संक्षेप में ईश बोलते हैं या ईशोपनिषद भी बोलते हैं दूसरी है उपनिषद। ये नाम क्यों हुआ पहला शब्द ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत जगत तेन त्यत भुंजित महा ग्रध कस्य धनम यह पहला इसका सूत्र है ईशावास्य उपनिषद का तो ईसावास्य के पहले सूत्र के पहले शब्द से उपनिषद का नाम पड़ा ईसावास्य उपनिषद दूसरा है केन केनोपनिषद केन शब्द से पहला सूत्र शुरू होता है जिसमें कहा गया कि कौन है किसके भय से ऋतुएं समय पर आती हैं सूर्य चलता है किनके भय से ये सब कुछ तारे सितारे ग्रह ग्रहण उदय अस्त सब समय पर होते हैं कोई तो है इनका नियंत्रण उस नियंता के बारे में जब हृदय में प्रश्न पैदा होता है मनुष्य के तो वो उस नियंता को खोजने की कोशिश करता है कि कौन है जो इतने बड़े सिस्टम को इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है कोई तो है क्योंकि ये इतने नियम से नहीं चलती अगर कोई भी नियामक न होता अगर कोई भी नियामक न होता तो सब कुछ उच्चृंखल हो जाता तो कुछ न कुछ तो है जो इन नियमों को चलाने में नियमों को बांधता है अगर हम कहेंगे गाँव के अंदर सब कुछ जंगल राज हो जाए तो हर कोई लाठी वाला बलवान धनवान हो जाए वो सब कुछ तुम्हारा लूट के ले जाए लेकिन ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि कोई ना कोई नियामक है कोई ना कोई, कोई एक संस्था है जो नियमों को लागू करती है और उच्छृंखलता को रोकती है तो ये ग्रह क्यों नहीं ही हो गए क्यों नहीं सूर्य किसी दिन आलसी कर जाता है कि आज मेरा मन नहीं है आज मैं नहीं उगूँगा क्यों कोई ऋतु कहती है कि नहीं नहीं अब मेरे को इस बार बसंत ऋतु को मनी नहीं आने का पर कौन है जिसके भय से सब कुछ नियम से चल रहा है वो केन प्रभु की ओर या परमेश्वर की ओर या अंतरात्मा की ओर जो चैतन्य है उसकी ओर इंगित करती है कि वही है जिस जो पूरे ब्रह्मांड का नियामक है अगला है कथा उपनिषद या कठोपनिषद कथा उपनिषद जब संस्कृत में दो शब्दों को जोड़ते हैं तो कथा उपनिषद मिलकर हो जाते कठोपनिषद तो कठोपनिषद का नाम कथा उपनिषद है ये बड़े प्रसिद्ध है ये इतने प्रसिद्ध है कठोपनिषद कि एक बहुत विद्वान राइटर हुए थे अमेरिक इंग्लैंड में जिनका नाम था समरसेट मॉम जिन्होंने एक ऑफ व्यूमेन बॉन्डेज नाम की किताब लिखी है जो विश्व प्रसिद्ध है जो उन्होंने आत्मकथात्मक एक नॉवल है दो वॉल्यूम में उसका पहले पेज को जब खोलो तो पहले पेज पर पे लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दी रेजर्स एज दस दाइस से द पाथ ऑफ सालवेशन इज डिफिकल्ट यानी वो कहते हैं कि छुरे की धार पर चलना कठिन है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द रेजर्स एज छुरे की धार पर चलना कठिन है इसलिए विद्वान कहता है कि मुक्ति का रास्ता कठिन है ये बात कठोपनिषद उसके नीचे लिखते हैं कथा उपनिषद ये उन्होंने जिस श्लोक का ट्रांसलेशन किया था वो था उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वाणी बोधित क्षुरथ धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थत कवयदन उठो जागो ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि ज्ञान ही तुमको मुक्त कर सकता है और दुर्गम है रास्ता छुरे की धार पर चलने की तरह इसलिए अपना समय जीवन का मत बिगाड़ो उस ज्ञान का आसरा लेकर वहाँ पर चल दो और यही कवि कहता है कवि मतलब विद्वान यही विद्वान लोगों का कहना है तो उस ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज के पहले पेज पर उन्होंने ये लाइन लिखी उन्होंने अपने जीवन में सर्वोच्च अगर महत्व तो दिया उस विद्वान ने तो उपनिषदों को दिया था यह उपनिषदों की महत्ता जानने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं उपनिषदों पर एक और विज्ञान एक और विद्वान जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोच्च ध्यान दिया अपने जीवन को उसके अनुकूल जिया और वो साहित्य का जनसाधारण तक पहुंचाने में अपना प्रयास किया वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति थे उन्होंने इस साहित्य को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए क्योंकि वो एक खुद विद्वान इंसान थे और फिलासॉफी के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस पर इंडियन फिलोसॉफी पर किताब लिखी उसमें उपनिषदों का सबसे ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। उपनिषदों के बारे में बताया है कि ये क्या है इनके मूल क्या हों क्योंकि वो खुद बहुत बड़े विद्वान थे उन चीज़ों के इसके अलावा महात्मा गांधी जिन्होंने एक उनका एक सेंटेंस प्रसिद्ध है वो कहते थे कि ईसा वास्तव इदम सर्वम यथ किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्न भुंजिथा माँ ये दो लाइन है अगर पूरी संसार की सभ्यता में से सारी किताबें मिट जाएं, सारा ज्ञान धुल जाए और ये अगर दो लाइनें बच जाए तो संसार वापस आज की प्रज्ञा पर जीवित हो जाए यानी आज जो ज्ञान है आज जो स्पिरिचुअल नॉलेज है आज जो आध्यात्मिक स्थिति है मनुष्य की जो आध्यात्मिक उन्नति है उस सर्वोच्च उन्नति को प्राप्त करने के लिए मात्र ये दो लाइनें पर्याप्त हैं ये महात्मा गांधी के तथा वो कहते थे दुनिया का प्रलय आ जाए सारा साहित्य मिट जाए सारा ज्ञान मिट जाए सारे जंगल में चला जाए आदमी वापस लेकिन अगर दो लाइनें बच जाए कि दो लाइनें मनुष्य को वापस ज्ञान की सर्वोच्चता तक ले जा सकते वो कहते थे इस दो लाइनों के अलावा मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई बात ही नहीं कहना लाए ईसा वास्ते में दम और उसी पर से ईसा वास्ते उपनिषद बनी है और पहला उपनिषद का पहला सूत्र है इसके अलावा विनोबा भावे जो उपनिषदों के प्रेरता है उन्होंने उपनिषदों को जनसाधारण को समझने जानने के लिए बहुत प्रेरित किया जब मेरे गुरुदेव ने सबसे पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने उपनिषदों की एक पोटली भेंट की मेरे को बोले कि तुम उपनिषद पढ़ो और वो थे शंकर भाष्य उपनिषद यानी ये ग्यारह उपनिषद थे जिस पर आदिशंकराचार्य ने अपनी व्याख्या करिए अपनी टीका टिप्पणी -टीक लिखी है इसलिए इनको शंकर भाष्य कहते हैं यानी आदिशंकराचार्य का भाष्य उनका उस पर प्रवचन वो भाष्य उन्होंने पढ़ने को दिया विद्वता से भरे हैं समझने में द्रू भी हैं क्योंकि उस समय की जो भाषा है वो समझना सबके बस में नहीं था लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे जब आप उसको लगातार पढ़ते हो तो उसकी भाषा से एक एकमेक होते चले जाते हो वो क्या कहना चाहते हैं वो बात धीमे धीमे समझ में आने लगती है इस तरह से हम इन ग्यारह उपनिषदों को समझते रहे गुरुदेव के सान्निध्य और इनके बाद में उन्होंने काश्मीर शिव दर्शन के बारे में जानकारी दी कि काश्मीर शिव दर्शन कुछ है जो इससे तुम इस आ, ये जो ज्ञान है इसके बाद ही उस चीज़ को समझ पाओगे इसलिए शुरू में कभी काश्मीर शिव दर्शन उन्होंने नाम भी नहीं लिया था लेकिन सात बरस बाद उन्होंने ये बात बताई कि आप तुमको ये समझ लें तो हम यहाँ पर एक ये जनरल इंट्रोडक्शन था इसमें जो ज्ञान है परमेश्वर का वो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा की स्वयं को जानने की उत्कंठा का ज्ञान है जैसे जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि तुम मुझे ज्ञान दोगे तभी तो, तो मैं तुम्हें जानूंगा तुम अपने आप को प्रकट करोगे तभी तो मैं तुम्हें पा सकूँगा क्योंकि तुम अपने आप को प्रकट भीतर से करोगे तभी मैं तुमको पा सकूँगा हमारी जिम्मेदारी है उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की क्योंकि ये विज्ञान बाहर बाहर बाहर बाहर उन्नति करता है रोज नित्य नए जो आविष्कार आते हैं वो हमारे जीवन को और अधिक सरल जीवन को और अधिक रसीला और अधिक मनोरंजक बनाना चाहता है लेकिन उसके बावजूद इस विज्ञान से हम आत्यंतिक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते यानी वो संतुष्टि जो कभी असंतुष्टि में न बदले प्रश्नोपनिषद में प्रश्न है कि वो क्या है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना नहीं रह जाए क्या है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाए यानी अंतिम परमार्थ क्या है अर्थ है ना धन परमार्थ है ना परम धन तो अंतिम परम धन क्या है तब ऋषि उनको वो ज्ञान देते हैं वरदरणक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क जो जिनके संवाद विश्व प्रसिद्ध है जिनका शास्त्रार्थ हुआ था मैत्रेयी से और वो याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद के मैत्रे रूप में इतना प्रसिद्ध है कि आज भी लोग विश्व के जो विद्वान लोग हैं उस संवाद को आश्चर्य और हर्ष की दृष्टि से देखते कि कैसे ऋषि याज्ञवल्क और कैसे वो मैत्रेय कितने उच्च स्तर के साधक रहे होंगे कितने विद्वान भी रहे होंगे और विद्वत्ता के साथ ही साथ उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति कितनी आस्था उत्कट्ठा रही होगी इसलिए उपनिषदों को अगर हमको समझना है जो हम आगे के आने वाले हफ्तों में उपनिषदों को पढ़ना शुरू करेंगे तो उपनिषदों को अगर समझना है तो हमको सबसे मोटी जरूरत है कि अपने जो कॉमन सेंस को है अपन थोड़ी देर के लिए विश्राम दे, दे। जो कॉमन सेंस क्यों कॉमन सेंस सदा हमको बाहर की तरफ सोचने को मजबूर करता है बाहर की दिशा में सोचने को मजबूर करता है हमको तर्क देता है कॉमन सेंस हमको तर्क देता है तार्किक दृष्टिकोण देता है और तार्किक दृष्टिकोण से कुछ स्वीकृत करने के लिए और अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और हमको कोई घसी पीटी दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है अंतर्ज्ञान कॉमन सेंस से उल्टा है कॉमन सेंस हमको कभी भी अंतर्ज्ञान की ओर नहीं ले जाता अंतर्ज्ञान की यात्रा करना है तो हमको अपनी बुद्धि अपने मन अपने कॉमन सेंस इन सबको विश्राम देना है इन्हें एक प्रकार से गुरुदेव की भाषा में अपना कटोरा खाली करना है खाली कटोरे में वो दिखाई देगा परमेश्वर का ज्ञान चूंकि हमको खुद को देखना है तो हमको उस जल में हमारा खुद का प्रतिबिंब दिखेगा जो स्थिर है उछलते हुए जल में तरंगाई जल के अंदर हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा हमको अपना प्रतिबिंब देखना है हम वास्तव में हैं क्या हमारा अंतिम सोर्स क्या है हमारी जड़ें क्या है हमारा ओरिजिन क्या है हम अपने मूल को जब पहचानते हैं तो हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं पूरा विश्व एक इकाई है इसीलिए हम इसको अद्वैत कहते हैं कि इसमें दो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं सब कुछ एक ही है पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह काम करता है जैसे एक कार है जैसे सब पुर्जे अलग कर दो तो कार कहीं दिखाई नहीं देती कार तो उन सब का संयुक्त नाम है और वो सड़क पे बढ़िया स्मूथली चलती तभी है जब हर पार्ट अपना काम हर अपना काम ठीक से कर हर ऊर्जा अपना काम ठीक से अगर करता है तो वो कार सड़क पर बहुत बढ़िया चलती ऐसे ही ब्रह्मांड एक इकाई है इसमें न कोई बुरा है ना कोई अच्छा है ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है न कोई जरूरी है ना कोई गैर जरूरी है ना कोई दूर है न कोई पास यह सब कुछ जो कुछ है जैसा है उसमें वो सब कुछ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई दूसरा हिस्सा टायर भी उतना महत्वपूर्ण है सीट जितनी ब्रेक भी उतना महत्वपूर्ण है एक्सेलेटर जितना स्टेयरिंग उतना महत्वपूर्ण है जितना कि विंडो स्क्रीन कोई भी चीज़ कम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये सब मिलकर ही एक कार्य का रूप लेते हैं ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड है और इस बात को जब हम समझते हैं तो हमारे हृदय में एक दिव्य प्रेम का आविर्भाव होता है हमारे हृदय से एक दिव्य प्रेम प्रकट होता है उस प्रेम में सब कुछ समा लिया जाता है फिर उस प्रेम के बाहर कुछ भी नहीं और यही कारण है कि हम कहते हैं कि गॉड इज़ लॉ प्रेम परमेश्वर है लेकिन कौन सा प्रेम शरीर का प्रेम नहीं मोह वाला प्रेम नहीं वो प्रेम जो अंतरात्मा से होता है तो आज हम अपना इंट्रोडक्टरी बात यहीं तक तो समाप्त कर देते हैं ताकि हम अगली बार से इस परिचय को कुछ और आगे बढ़ाते हुए ईसा वास्तु उपनिषद की वास्तविक अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे